namo visnu padaya krishna prasthaya bhutale shrimate bhakti vedanta swami tinamine namaste saraswat deve gaurabadi pracharine nirvishesa shunyavadi paschat des shri krishna chaitanya prabhu Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Ram, Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya <coughs> Om namo bhagavate vasudevaya Om namo bhagavate vasudevaya gate sat gate sat adhit जथो दितं स्व दोहितृहि प्रादा विश्व सृजाम ततः गते चले जाने पर सतत धृतौ श्री ब्रह्मा जी के छत्तः हे विदुर जी करदमह करदम ऋषि तेन चवदिताहा ब्रह्मा जी के दारब प्रेरित होकर जथवदितां सास्त्र बिधी के अनुसार स्वद्धु हित्रिहे अपनी कन्याओं को प्रादात प्रदान किये विश्व स्रिजां विश्व की स्रिष्टी करने वाले रिशियों को ततः तब प्रातः कालीन सत्र में यह कथा हुई थी कि ब्रह्मा जी आज्ञा दिए करदम जी को कि तुम कन्याओं का विवाह यथा सीलम यथा रुचि उनके सेल और रुचि के अनुसार ऋषियों को प्रदान करो यह कह करके वे चले गए और अपने साथ पांच पुत्रों को ले गए जो नास्तिक ब्रह्मचारी हैं शंकादिक चार कुमार और श्रीनारद इनको अपने साथ ले गए तो अब मैं तेजी कथा कह रहे हैं कि गते शत धृतव ब्रह्मा जी के चले जाने के बाद ब्रह्मा जी की आज्ञा क्रमसार और शास्त्र विधि से ा प्रम जन्ने कन्यदान किया विसे जान सष्ट भी भक्ति में है लेकिन वस्तम चतुर्थी में होना चाहिए ऐसे ऐसे यह संस्कृत के भीति है चतुरथ्यार्थ सस्ठीवि सिर्ज्य ्या इसका वास्तवि कर है विश्व की सृष्टि करने वाले को उन्होंने कन्यादान किया ब्रह्मा जी के कहने से ब्रह्मा जी ने निश्चित कर दिया वहीं पर यथा सीलम यथा रुचि किस कन्या का विवाह किस ऋषि से होगा ब्रह्मा जी ने बता दिया सो ब्रह्मा जी तो लिखते हैं विवाह और वहां तो डायरेक्ट उपस्थित थे और नहीं किसी का भी विवाह होता है तो वास्तव में ब्रह्मा जी कहीं लिखा हुआ होता है आदमी के करने से कुछ होता नहीं इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता है जहां विधाता लिखा होगा वहां होगा वास्तव में विधाता लिखा रहता है लेकिन दुर्भाग्यवश उस लेख को कोई पढ़ नहीं पाता है पर लिखा हुआ महाभारत में एक प्रश्न उठाया गया है जक्षपुश रहा है महाराज युधिष्ठिर से कि मनुष्य का ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ मित्र कौन है तो उत्तर जोधिशथिर महाराज देते हैं पत्नी ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ मित्र है समाज उसको नहीं बनाया देखने में लगता है कि समाज किसी लड़के को किसी लड़की से जोड़ रहा है विवाह करा रहा है समाज लेकिन समाज के करने से नहीं होता है। वो ईश्वर का लिखा हुआ होता है और और जो फ्रेंडशिप है दोस्ती है सब आदमी का ऐसे फालतू किया हुआ मनुष है मनुष्य जोड़ेला तो लेकिन पति और पत्नी का जो संबंध है वो भगवान के द्वारा सेट किया जाता है दैविक द्वारा निश्चित किया जाता है पर ब्रह्मा जी डायरेक्ट ही विद्यमान हैं वहां तो लेखक पढ़ने की जरूरत नहीं थी कि मैंने लिखा है उन्होंने सक्षात कहा करदम जी को कला का अनौपीड श्रद्धा आदि कई पुत्रियां हैं तो ब्रह्मा जी के आदेश से शास्त्र विधि के अनुसार गर्दम जी ने कन्यादान दिया कन्यादान कहा जाता है विवाह को कितना पवित्र शब्द है बहुत ही सुशिक्षित और सभ्य सिलवान वर को कन्या दी जाती है मंत्र पढ़ा जाता है कि मैं वर स्वरूप विष्णु को एक कन्या रूपी कृपिणी लक्ष्मी अर्पण कर रहा हूं यह मंत्र पढ़ा जाता है इस प्रकार करदम जी ने कन्यादान दिया है ये नौ पुत्र जो नौ वर जो हैं वे ब्रह्मा जी के पुत्र हैं किस तरह से कन्यादान किया किसको किसको अर्पण किया ये बता है। रहे हैं मरीचये कलाम प्राद अनुसैया मथात्रये अपनी कला नामक पुत्री को उन्होंने अर्पित किया मरीचि मुनि को मरीचि ऋषि को और अनुसैया को अर्पण किया अत्रि ऋषि को सब वर के रूप में खड़े थे वह सारा विधि विधान किया गया नौ विवाह एक ही दिन में हुआ कभी-कभी ऐसे सामूहिक विवाह होता है जो पहले की ही परंपरा है भगवान श्री राम का विवाह चारों भाइयों का एक ही साथ हुआ था कला अर्पित की गई मरीचि ऋषि को और अनुसूया अत्रि को और श्रद्धा का विवाह हुआ अंगिरा ऋषि से और पुलस्त जी से Havir ka vivaah hua Pulahaya gatim jukhtam Kratvechakriyam satim Gati ka vivaah hua Pulahriši se Buhut jukht, buhut juggi Ladkii tii Eee joh jukhtah sabd Jukhtam aur satim Sabhi mei lageega Sabhi prakada mei Kala ke liee bhi, Anusuya ke गति के लिए क्रिया के लिए सब में सती प्रत्येक कन्या सती थी और युक्त बिल्कुल योग्य क्वालिफाइड पूर्ण गृहिणी बनने के योग्य ख्यातिंच भृगवे यच्छत अपनी ख्याति नामक कन्या को उन्होंने भृगु जी को अर्पित किया और वशिष्ठा या परुंधते और अरुंधति कन्या को उन्होंने वशिष्ठ जी को अर्पण किया अथर्वणे अदा शांतिम जया जग्य वितन्न्य अथर्व मुनि को उन्होंने अर्पित किया अपनी शांति नामक कन्या को जिसके द्वारा जग्य पूरा किया जाता है वितन्न्य यदि जग्य में शांति न हो तो जग्य अच्छे से पूरा नहीं होगा जिस प्रकार विरभत्र me दक्ष के यज्ञ को पूरा नहीं होने दिया अशांति हो गई तो इसका अर्थ है कि शांति जो है वह वास्तव में शांति की अधिष्ठात्री देवी है इसीलिए इसका नाम जया जग्य किया जाता है तो इस ये बहुत पवित्र नाम है इनको बोलने से स्मरण करने से व्यक्ति के पाप कटते हैं इतनी पवित्र कन्याएं हैं इनका नाम याद रखना चाहिए भारत में और हिंदू में जन्म लेकर के इनका नाम याद रखना चाहिए सिनेमा के हीरो का नाम नहीं याद करना चाहिए पाप है वास्तव में और मनुष्य की होती इन की हैं इनका नाम याद रखना चाहिए बहुत सुंदर सुंदर नाम कला अनुसूया श्रद्धा हविरभू गति क्रिया ख्याति अरुंधति और शांति इतना नाम इसमें एक मैं छोड़ Kratu तक प्रजापति के साथ के नाम लेने का नाम क्रिया तो इस प्रकार इसको पढ़ना चाहिए बार-बार दो चार बार पढ़ने से ही याद हो जाएगा के पवित्र नाम ऋषियों के नाम इन्हीं से सारी सृष्टि चली है दक्ष प्रजापति की कन्याओं से बहुत सृष्टि हुई यह बाद में कथा आई है स्वस्त स्कंद में और मैं बॉम्बे में इस बार यही कथा कहा तो दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं से किस प्रकार सृष्टि का विस्तार हुआ और उसमें अदिति का चरिताय इसके बाद दीति का तो दीति का ही चरित्र मुख्य रूप से कहा गया था बहुत से विधि पूर्वक सब कुछ क्लियर हो रहा था इससे यह हुआ इससे यह हुआ अदिति के 12 पुत्र हुए जिन्हें आदित्य कहते हैं उनमें सबसे छोटे पुत्र भगवान बामन हुए उपेंद्र। दिति के दो पुत्र हुए हिरणकश्यप और हिरण्यकश्यप दोनों को मार दिया। इस को बहुत दुख हुआ कि हमारे पुत्रों को मरवाया है। इसलिए इंद्र विप्रस विप्रस भान कृतो दारन कृतो वाहन साधारण समलालेट करदम जी के पास अपार धन था उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है आज के युग में कोई अकाउंट नहीं कर सकता कितना धन था तो जब अपनी पत्नी अपनी पत्नी के साथ वे ऋषि खड़े थे साधारण विप्रस भान अपनी पत्नी के साथ बैठे हो या खड़े उन ऋषियों का गर्दम जी ने भूरी-भूरी स्वागत किया सम लालयत ललन किया शिक्षा भी दिया अपनी पुत्रियों को ही मुख्य रूप से शिक्षा दी जाती थी कि बेटी ससुराल जाना तो ऐसे रहना ऐसे सास-ससुर की सेवा करना पति की सेवा करना इस तरह से पहले के लोग सिखाते थे Aaj kalki to toh sikhati, voha jääna aramse rahna, voha toh bahaar jate rahe, ghumte rahe, khaane mei, khaane mei, khaane mei, vah! Eee siksa dijaati. Tum kusht mat saana, kiaunki, mei ne teem ko kusht nahin diya, koji paristab nahin kira. Eek direct, लड़की की मां कह रही थी लड़के से विवाह के बाद जब कन्या जा रही थी देखी है बाबू सेवा मत करई जाए ऐसा सुना भोजपुरी भाषा में बाबूआ बहुत प्यार का देखना बेटा इससे मेहनत मत कराना बहुत सुकुमारी है बताई इसमें डायरेक्ट सुना मां को इस तरह शिक्षा नहीं देनी चाहिए मां को यही शिक्षा देनी चाहिए कि बेटी वहां जाना तो आलस से मत करना समय पर जग जाना घर द्वार साफ रखना पति की सब प्रकार से सेवा करना वही तुम्हारे लिए भगवान है उनकी प्रसन्नता से तुम्हारा विकास होगा ये होगा इस तरह की शिक्षा दी जाए अभ्युत्थान उपागते गृहपतौ तदभासणे नम्रता जब तुम्हारे घर में पति आएं तो उनके आने की आहट पाते ही खड़ी हो जाना बैठे हुए नहीं रहना यदि मान लीजिए दरवाजा खुला भी है तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि तो खोलकर आ ही जाएंगे क्या मैं उठूं नहीं उठ जाना चाहिए यह पत्नी का धर्म है उनके आने का समय जान करके या किसी तरह से खबर मिल जाए आ रहे हैं तो गृह में प्रवेश कर, करने के पहले पत्नी का धर्म है अभ्युत्थानम खड़ा हो जाना चाहिए खड़ा होकर के जाना चाहिए दरवाजे तक उनको रिसीव करके लाना चाहिए प्रतिदिन की बात कही जा रही है प्रतिदिन ही नहीं एक दिन में कई बार किया जाना चाहिए कई बार क्योंकि पत्नी के लिए वास्तव में पति ही इष्ट देव है सद भाषणे नम्रता और जब भी बोलना हो पति से तो बहुत नम्र भाव से बोलना चाहिए कभी आलोचना या डांट डपट नहीं करना चाहिए कहां गया था इतने देर तक कभी-कभी कोई पत्नी पूछती है भोजन ठंडा हो रहा है अपने बाप के साथ बैठा था अब किसी मित्र के साथ बैठा है तो पत्नी कभी-कभी ऐसे बोल देती है क्या कमाई करके लाए हो ऐतरा से भी प्रीत बातें इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज के युग में सब दोष सामने पकड़े जा रहे हैं तब भासरे नम्रता पति के साथ बात करने में बिल्कुल नम्र भाव से बात करना चाहिए और जब देखना हो तो अधिक से अधिक पति के पैर पर ही दृष्टि रखनी चाहिए इतना ढीठ नहीं होना चाहिए कि उनके आंख साफ मिला को सामने देखते रहे देखना चाहिए लेकिन ज्यादातर उनके पा पादावनत दृष्टि पैर के पास दृष्टि रहनी चाहिए और घर में आते ही उनके लिए पहले जल देना कुछ खाने को पूछना भले वो खाए या ना खाए भले पिए या ना पिए लेकिन ये पूछना चाहिए और बैठने के लिए कहना चाहिए इस श्लोक में बताया गया प्रश्न होता है क्या कुर्सी या बेंच रखा हुआ है नहीं रखा हुआ है जिस पर बैठ जाएं रोज तो कहने की क्या है फिर भी कहना चाहिए को झाड़ कुर्सी को करके यह है उन्हें भोजन करा करके उसके बाद खाना चाहिए ऐसा नहीं कि उनके थाली में ही बैठ गई क्योंकि बराबर का संबंध है समान संबंध है आजकल के ऐसे पति भी हैं कि वे वे चाहते हैं कि ये भी साथ में खाए बल्कि इसका जूठा खाऊंगा तो महाप्रसाद से भी ज्यादा मेरे लिए इंसान है इस तरह के हिंजड़ा लोग खो गए ऐसे नहीं करना चाहिए पत्नी को कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए कि मेरा जूठा आप खाइए सीखने की बात है वैदिक संस्कृति करदम जी और देवहूति अपनी पुत्रियों को शिक्षा दे रहे हैं कि तुम जा रही हो पति के साथ ही जीवन बिताना है तो हां किस तरह से रहना किस तरह बोलना खाना पीना और पति के सोने के बाद सोना चाहिए यह शास्त्र बताता है वो सो जाए तो उसके बाद उनका चरण संभाहन करना उनके पंखा झलना और बिल्कुल नींद में हो जाए तब सोना चाहिए और उनके उठने के पहले उठ चाहिए, जाना चाहिए जग जाने चाहिए यह शास्त्र बताता है पति के जगने के पहले जग जाना चाहिए कि पति जगेंगे तो उन्हें जल की आवश्यकता होगी और ही वश्तु की आवश्यकता होगी तो पहले जग करके और कंप्लीट स्नान वगैरह करके तैयार होकर के तब पति को जगाना चाहिए जैसे हम लोग भगवान को जगाते हैं नहा करके ठीक हो जाते हैं तब इसके बाद शंख बजाते हैं पट खोलते हैं आरती करते हैं इस तरह से करना चाहिए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 15 मिनट 10 मिनट बस बोलना नहीं ऐसा नहीं कि गाली देना या काम नहीं करना क्योंकि पति के लिए इतना ही बहुत बड़ा दंड है पत्नी अगर बात ना करे ना बोले तो पति को नरक जैसी जंत्रणा होती बोल नहीं रही है उसकी बात सुने बिना वो तड़प जाता है यही दंड होना चाहिए पति को थोड़े देर बस बोले नहीं बाकी और सेवा करनी चाहिए एक कुल के लिए एक नियम है जिसका अभ्यास जिसका ट्रेनिंग अपने माता-पिता के घर में ही मिल जाता था ऐसी गृहिणी जो पति के पास जाती थी तो उसका जीवन भव्य होता था दोनों के संयोग से इस लोक में भी प्रगति होती थी धन धन कमाने में घर बनाने में और परलोक के लिए भी दोनों बहुत अच्छे प्र... अच्छी तरह से भगवान की भक्ति करते और आगे की परंपरा के निर्वाह के लिए योग्य संतान उत्पन्न होता यह परंपरा थी यहां पर समलालयत शब्द में यह भाव छिपा हुआ है कि करदुन जी अपनी पुत्रियों का लालन किए और अपने दामाद का अपने दवित्रों का तो अपनी पुत्रियों को शिक्षा दे रहे थे और उन्हें वे दहेज दे रहे थे बहुत से भेंट दे रहे थे समलालयत बहुत आदर किए इसके बाद करदम जी से और माता देहूति से विदा लेकर के वे ऋषि लोग अपने-अपने पत्नियों के साथ अपने आश्रम को चले गए अपने घर चले गए ततस्तारिशय अक्षत्त कृत्दारानि नमचतम प्रतिष्टम नंदीमा अपनना स्वम स्वम आश्रम मंडलम दोवर संबोधन का यहां भी छत्त विदुर जी को छत्ता कहते हैं छत्ता दासी पुत्र को कहते हैं तो हे छत्तर हे विदुर जी आप चूंकि राज परिवार में रहे हैं इसलिए इन सब व्यवहारों को जानते हैं यह अर्थ तो विवाह करने के बाद ऋषियों ने आमंत्रण किया विदाई मांगा विदा होने के लिए अनुज्ञा मांगा तो करदन देना अनुज्ञा दे दिया तो वे ऋषि बड़े सुख में थे आनंद में थे क्योंकि अपने पिता के पालंग की आज्ञा का पालन किए और उन्हें इस तरह की योग्य कन्याएं मिली वे बहुत प्रसन्न थे और अपने सौम -सौम अपने सोम सोम आश्रम मंडलम जा जी अपने अपने आश्रम पर गए जब ए, कन्याओं का विवाह हो गया वे विदा हो गईं इसके बाद करदम जी भगवान कपिल देव के पास आए सचा व तिरणम त्रिजुगाम आज्ञाय विबुधर्षभम विविध उपसंगमया प्रणम्य समभाषत इस प्रकार से जब फ्री टाइम मिला तबरे करदम जी भगवान के पास आए एकांत एक में विवाह के समय तो नौ नौ विवाह हो रहा था तो कितना झमेला ये करो ये करो तुमको फुर्सत नहीं मिल रही और कन्याओं के सामने कردم जी यह रहस्य खोलना नहीं चाहते थे कि यह सक्षात भगवान है इसीलिए विविخته उपसंगम्य जब समय मिला विवाह महोत्सव पूरा हो गया फुर्सत मिले अवकाश मिला तो भगवान के पास एकांत में जाकर के और इस प्रकार सुंदर भाषण करने लगे भगवान से बातचीत करने लगे कردم जी क्यों बातचीत कर रहे हैं क्योंकि त्रि युगम विभ धरषभम अवतीर्णम आज्ञाय ब्रह्मा जी ने कहा गर्दम जैसे कि यह तुम्हारा जो पुत्र है वो सक्षात ईश्वर है भगवान है और सांख्य शास्त्र का परवर्तन करने के लिए भक्ति योग की शिक्षा देने के लिए इसका अवतार हुआ वे सक्षात भगवान है इस बात से और भगवान ने जो पहले कहा था उन बातों से मिलाकर के सब तरह से कर्दम जी समझ गए कि मेरा पुत्र भगवान है। sourceType अवतीर्णम करदम जी ने देखा कि प्रभु हमारे घर में अवतार लिए हैं। ये त्रीजुग है। त्रीजुग का अर्थ होता है जिनका लीला अवतार केवल तीन युगों में होता है। सतयुग, त्रेता, और द्वापर, कली में भगवान प्रकट लीला अवतार नहीं करते हैं। इसीलिए उन्हें त्रीजुग कहा जाता है। कردم जी ने देखा कि मेरा पुत्र त्रिजुग है अर्थात सक्षात विष्णु है और देवताओं के अधिपति देवताओं के स्वामी हैं तो वे उनके पास एकांत में आकर के और भगवान से बात करने लगे की प्रशंसा करने लगे त्रिजुकायह भी अर्थ होता है कि 3 गुणे जिसमें जुगल है 3 दूनी 6 छह ऐश्वर्य जिसमें है उसको भी त्रिजुग कहते हैं छह गुण हैं भगवान के अशेष जिनको भग कहते हैं ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्जस्य दस्यस्य श्रिया ज्ञान वैराग्योश्चैव शरणां भग इतिङना शास्त्र कहता है कि ये छह जो गिनाया गया इनको भग और इन भाग से छह ऐश्वर्य से जो जुक्त है उसको भगवान कहा जाता है ऐश्वर्यवान और ये सब पूर्ण मात्रा में आगे स्वयं ही कर्दम जी कहेंगे कि भगवान में कौन-कौन भाग है कौन-कौन ऐश्वर्य -कौन है तो छह ऐश्वर्यों को कभी-कभी त्रिजुग कहा जाता है तीन जोड़ा जोड़ा तो छह हो गए त्रिजुग मतलब त्रिजुगल, चाह आए स्वार्च, तो प्रभु को पहचान करके, एकांत एक में करदम जीप, स्तुती करने लगें, बात करने लगें, अहो पापच्यमानानाम निरये स्वैरमंगलाही काले नभूये सानूनम प्रसीदंती हदेवताहा सरप्रथं, भगवान की कृपा का वर्णन कर रहे हैं दया का वर्णन कर रहे हैं जब किसी के दुख को देख करके चित पिघल जाता है नर व्यक्ति उस दुखी के दुख को दूर करना चाहता है तो उसके इस मनोभाव को कृपा या दया कहा गया यह करुणा कहते हैं इसको भगवान में पूर्णक करना है कृपा है बल्कि वो कृपामय है यदि पूछा जाए कि भगवान किस चीज से बने हैं तो वास्तव में तो प्रश्न ही गलत है भगवान बने नहीं हैं हैं लेकिन ये कहा जाए कि भगवान के श्री विग्रह में क्या चीज है तो दो ही चीज है उनके एक तो आनंद और दूसरी कृपा दो चीज से भगवान बने हुए हैं जब मुरत कृपा मई जीवों के दुख को मिटाने की सहज प्रवृत्ति भगवान में है सहज प्रवृत्ति और दूसरे देवताओं में है प्रवृत्ति लेकिन देवता लोग कृपा करते हैं तो बहुत दुख भोगने के बाद कृपा करते हैं कर्दम जी कहते हैं अहो पापच्छमानाना निरय स्वयमंगलय निरय संसारे इस संसार में अपने ही कर्मों के कारण सभी जीव पापच्यमान हैं अतिशय जल रहे हैं भृशम दहयमान हैं पापच्यमान पच्यमान का अर्थ होता है जो जल रहे हैं उबाले जा रहे हैं कढ़ाई में या डायरेक्ट आग में जलाए जा रहे हैं तो दहयमान कहते हैं इस संसार में प्रत्येक जीव दुखी है जल रहा है जल रहा है स्वस्थ में भीतर से कामनाओं की आग लगी हुई है हमको यह चाहिए वो चाहिए और कुछ मिलता नहीं है तो इसलिए जलन होती है और कई प्रकार का भय शोक मोह मन में समाया है तो प्रत्येक व्यक्ति दुखी है ऐसे दुखी जीवों पर कालेन भुयसा प्रसिद्ध प्रसिद्धन तीह देवता देवता लोग बहुत काल के बाद प्रसन्न होते हैं कभी-कभी देवता लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे hey, प्रभु इस संसार में जीव बहुत दुखी हैं आप अवतार लीजिए लेकिन देवता लोग बहुत देर करके भगवान से प्रार्थना करते हैं बहुत काल तक दुख भोगते रहते हैं भोगते रहते हैं तो कभी-कभी वो लोग विनय करते हैं कालीन भुयस भुयस का अर्थ बहुत काल तक दुख भोगने के बाद तब देवता कृपा करते हैं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 कालिन भुयसा भुयसा करते बहुत काल तक दुख भोगने के बाद तब देवता कृपा करते है ऐसे देवताओं का स्वभाव होता है जब कोई बहुत कष्ट सह कष्ट सह तब देवता प्रसन्न होते ये भगवान ऐसे नहीं है भगवान तुरंत कृपा करते है देवता लोग देखते रहते है कि इस संसार में जीव सब दुखी है शोक में है लेकिन उसको कृपा करते नहीं है देर के बाद कृपा करते हैं भगवान तत्काल कृपा करते हैं और नाम मात्र की भेंट लेकर के प्रभु कृपा करते हैं देवताओं का स्वभाव है कि ये लोग बहुत ज्यादा लेकर के थोड़ी कृपा करते हैं एक जगह कहा गया है कि देवता देन फल के बराबर लेते हैं तो सरसों के दाना के बराबर देते हैं दे देवताओं का यह हिसाब है अपने अपने भक्तों के साथ जैसे कहा जाता है शिव जी ने रावण को लंका का राज दिया पर कैसे दिया जो संपत्ति शिव राम नहीं दी न दिए दशमात जब वो अपना 10 मस्तक काट करके शिव जी को अर्पण किया तब शिव जी लंका का राज दिए और विभीषण जी केवल एक मस्तको भी केवल झुका दिए राम के सामने तो राम ने उनको राज दे दिया लंका तो केवल प्रणाम करने से राज दे दिया भगवान राम ने पहला संबोधन यही किया कहहु लंकेश सहित परिवार कुसल कुठा हर बास तुम्हारा हे लंकेश बताओ अपने परिवार की कुशल तुम तो बहुत खराब जगह पर रह रहे हो भगवान ये पूछछे लंका निस्तर निकर निवासी यहां कहां सज्जन कर वास हनुमान जी जब गए थे लंका में तो उस समय विभीषण जी कहते हैं कि यहां तो केवल राक्षस रहते हैं यहां सज्जन हनुमान जी सोचते हैं कि यहां सज्जन का निवास कैसे हो सकता है इस कसाई टोला में कैसे कोई सज्जन रह सकता है लंका में जहां सब मांस खाते थे शराब पीते थे बेविचारित दुष्ट बिरसा जी राम राम भोर में लिए तब हनुमान जी सोचने लगे कहां से सज्जन आ गए तो भोर में कीर्तन कर रहा है शाम को तो दिखाने के लिए भी कीर्तन किया जा सकता है लेकिन मंगला आरती में तो सही भाव से कीर्तन होता है है ना असली <laughs> मंगला आरती ही पहचान है तो हनुमान जी घूम रहे थे तो समझ गए कि साधु तो जो भी हो भगवान इतने कृतज्ञ होते इतने कृपालु हैं यहां उदाहरण दिया गया कि सीर जी ने रावण को लंका की संपत्ति दिया माथा काट करके चढ़ाने के बाद पर भगवान विभीषण जी को वही संपत्ति दे दिए केवल मस्तक झुकाने से प्रणाम करने यह अंतर कितना दुख सह रावण तब जाकर के सीर जी की कृपा यही बात सभी देवताओं के साथ है लोग बेकार फेर में पड़ जाते हैं दूसरे के विश्लो कहीं भजन करना चाहिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे करदम जी कह रहे हैं कि अहो पापच माना नाम निरय स्वयम मंगल है निरय का अर्थ है संसार सांसारिक नरक है यहां सब जीव दुख भोग रहे हैं लेकिन दुख भोगते हुए जीवों को देखते हुए भी रात दिन देवता लोग बहुत काल के बाद कृपा करते हैं लेकिन आप तो तत्काल कृपा करते हैं और दुख दूर कर देते हैं बहु जन्म विपाक वेना सम्यक योग समाधिना दृष्टुं जतन्ते विषया शून्य गाणरेसु जतपदन किस प्रकार प्रभु सुलभ हुए हमको और कितने दुर्लभ हैं इसको करदम जी कह रहे हैं, पहले जत पदम दृष्टुं जिनके स्वरूप को सुंदर रूप को देखने के लिए जतयः जत्न करने वाले मुनि जन या सन्यासी जन शून्यgaresu सु जतन्ते शून्य आधार में अर्थात निर्जन स्थान में जहां पब्लिक नहीं है जहां भोग विलास नहीं है ऐसे स्थान में भगवान के स्वरूप को देखना चाहते और कुछ योगी जन जाति वे अपने हृदय में भगवान को देखना चाहते पर भगवान हृदय में तक प्रकट नहीं हो पाते हैं और फिर सामने कहां से प्रकट इतने दुर्लभ है प्रभु बहुत जन्म विपक्वेन सम्यक जोग समाधिना जब कोई व्यक्ति बहुत-बहुत जन्मों तक साधना करता है भटकता है तब वह सम्यक योग में आता है बहुनाम जन्म नामनते ज्ञानवान ज्ञानवान मान प्रपद्य कोई व्यक्ति सीधे भक्ति योग में आ जाता है तो समझना चाहिए कि कई जन्मों तक दूसरी दूसरी साधना किया है दूसरा योग किया है बहुत-बहुत जन्मों तक भटकने के बाद तब कोई व्यक्ति सम्यक योग में आता है सम्यक योग का अर्थ उचित योग है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 भक्ति योग ही सम्यक योग है और भक्ति योग के अलावा और जो योग हैं वो विढंगा योग हैं करने में भी दिक्कत है और उनका फल भी बहुत कम मिलता है भक्ति योग में करना बहुत कम पड़ता है फल अनंत मिलता है इसीलिए इसको सम्यक योग कहा गया है ऐसे सम्यक योगा तस् भक्ति योग तस, तस्मिन समाधि चितैका ग्रंपना तो ऐसे भक्ति योग में लग करके एकाग्र मन से भक्ति भक्ति करते हैं उनकी समाधि लग जाती है भक्ति में समाधि का मतलब है कि सब और से आशा भरोसा छोड़ करके और सारा क्रियाकलाप छोड़ करके भगवान की भक्ति में लगते हैं ऐसे भक्त जन शून्य आगार में अपने हृदय में या भगवान के मंदिर में या वन में ünke svarut ko dekhna chahate hain. ki eeksha kaartate Drastum Jatant, eh, bhaagvaan ko dekhna chahate Bohut -bohut hain. Buhut-buhut janma Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram, Hare Rama Hare Rama Rama Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama, Ram, Ram, Hare Hare. Mãanam pakchaposada. Jogbyakti visaybhog mei laga hua, hai, istri sangh mei hai, खानपान आराम में है घूम रहा है भ्रमण कर रहा है भाईवान में और उसके घर में भगवान अवतार लें और जो सारे भोगों को छोड़ करके ऐ साराम को भगवान को देखना चाहते हैं उनको भी कभी-कभी भगवान का दर्शन नहीं हो पाता यह विचार करने लायक बात है एक तरफ भगवान इतने दुर्लभ हैं और एक तरफ विषय भोग में रचे-पचे लोगों के पुत्र बन रहे हैं यह स्वानाम पक्ष पोषण वास्तव में भगवान को तप जाप या कुछ भी प्रसन्न नहीं कर सकता है भक्ति से ही भगवान प्रसन्न होते करदम जी के कहने का आशय यह है कि जैसे तैसे मैं भगवान का व्यक्ति हूं मैं उनको अपना मानता हूं वे मुझको अपना मानते हैं इसलिए हमारा पुत्र बने हैं हमें कोई योग्यता नहीं भगवान के साथ आत्मीयता होनी चाहिए बहुत बहुत नियम पालन करने से भी कुछ होता नहीं है जब तक हृदय में कृष्ण के प्रति सहज ममता ना हो विश्वास ना हो ये साधन काम नहीं करते सहज स्वानाम यह पक्ष पोषण भगवान अपने जनों के पक्ष का पोषण करते हैं हमेशा पक्ष लेते हैं उनको सहारा देते हैं मान देते हैं तो जो ऋषि मुनि घर के सन्यास ले के हिमालय की कंदरा में या मेरु पर्वत में इधर-उधर तपस्या करते हैं कि भगवान कैसे हैं हम उनको देखेंगे देखेंगे देखने की और नहीं या देखते तो बहुत काल के बाद तपस्या के बाद देखते हैं और वही बिना प्रार्थना के हमारे घर में अवतार लिए हमारा पुत्र बने करदम जी ने प्रार्थना नहीं किया था क्या कि हमारा पुत्र बनिए दशरथ जी ने प्रार्थना किया था मनु महाराज ने तो भगवान राम के रूप में वे आए लेकिन करदम जी प्रार्थना नहीं किए थे और वास्तविकता तो यह है कि परम भक्त थे लेकिन तात्कालिक स्थिति उनकी यह थी कि वे विषय भोग में लगे थे अपनी पत्नी के के मनोरथ को पूरा करने के लिए और ऐसे घर में बिना भक्ति के बिना प्रार्थना के भगवान आ जाए एक अद्भुत लीला है भगवान की हम ग्राम्य हैं ग्राम्य का अर्थ होता है जो समूह में रह करके विषय भोग की सुविधा प्राप्त करे नगर को और गांव को भी ग्राम्य कहा गांव कहा जाता है मनुष्यों का कुछ समाज है संघ है परिवार है तो मिलकर के इंद्रिय तृप्ति में एक दूसरे का हेल्प करते हैं ग्राम्य का ये मतलब है विषयी विषये भोग के लिए ये सब सारा समाज है कोई कारखाना खोलकर कुछ बना रहा है कोई कुछ बना रहा है कोई भोग रहा है कोई, भोग रहा है, कोई बेच रहा है ये है ग्राम में समाज विषये भोग तो हमारे जैसे ग्राम्य के विषयी के घर में आप प्रकट हुए हैं जन्म लिए हैं ओहो मम भाग्य में मेरा कितना बड़ा भाग्य Vastav mei aapäe Manu ke Bhaktana Manu rakhate bhakta na maan bardhan ja svanam pakcha pohsa na ta bhičaar kar raha kei bhaagavad kei on haamare ghar जबे तपस्या पूरी हुई थी करदम जी की और भगवान ने इनको दर्शन दिया था उस समय भगवान ने स्वयं ही करदम जी से कहा था कि अहम तव पुत्र पुत्र मैं और शकीर सुर ज्ञान और सांख्य शास्त्र का प्रवर्तन करने के प्रवर्तन करने के लिए अवतार लिए इस संसार में भक्ति योग गर्भीत सांख्य शास्त्र को बताने के लिए आप अवतार लिए दो पर्पस है आपका हमारे यहां अवतार लिए लिंग करदन ये करें कि हम में भक्ति नहीं है पता नहीं आप इतने अद्भुत दयालु हैं कि आप हमारे घर में जन्म लिए Eek adbhut saabhagi kardamiji ko bhaagvani nende. Eek tõrf toh sanyjasiioon ke baat kahi jatayah. Jatayah ka võis saalt hotea jat mei karne vala. Lekin pras sanyjasiioon kik daito chhorda karke või bhaagvani ko khojne pär pade लेकिन आज आजकल आज के जति घर द्वार छोड़ करके उससे भी बेटर घर बनाने पर पड़े रहते हैं आश्रम के नाम पर ये खोलो ये खोलो रात दिन बसेसी में इसको जति नहीं कहा जाता जति है कि अब वो ऐश छोड़ करके सांसारिक काम धंधा का दायित्व छोड़ करके अब दिन भगवान के भजन में लगा हुआ जिज्ञत निकलता कब भगवान से भेंट होगी कब उनका पार्षद बनूंगा कब प्रभु कृपा करेंगे उसे नींद नहीं सुहाती है उसे भोजन अच्छा नहीं लगता है संसार की बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती उसको जति कहा गया पर ऐसे जति जो जत्न करते हैं उनको प्रभु दर्शन देते हैं लेकिन हम तो कोई जत्न नहीं किए हम तो विषय भोग में रचे पचे थे तो हमारे द्वारा एक प्रकार से भगवान का बहुत बड़ा तिरस्कार हुआ बहुत बड़ी उपेक्षा हुई लेकिन प्रभु अपनी उपेक्षा को कुछ भी नहीं गिने न गणय्य अगणित्वा कुछ भी नहीं गिने भगवान ने मन में लाया भी नहीं कि ये दोनों विषय ही हो गए और विषय भोग में लचे पचे हैं भगवान पुत्र बन रहे हैं सन्यासी को दर्शन नहीं दे रहे हैं और गृहस्थ के हैं डायरेक्ट पुत्र बन रहे हैं Antatah Bhagwan ko prasand kia ja hai, se, or saadhano se Or bhaegti ka arti hai ki bhaegvane ke prati prēm hoona chahe. Kardam ji me bhaegvane ke prati prēm ta. Sahaj vishuas ta. Ise lihe to bhaegvane unko aapna pita कردم जी के घर में भगवान आए हैं तो कردم जी तुलना कर रहे हैं बड़े-बड़े संन्यासियों से योगियों से और अपनी स्थिति से कहां किसी सन्यासी के घर में प्रभु, प्रभु इस तरह से आए बेटा तो बन ही नहीं सकते <laughs> सन्यासी का पुत्र तो बन ही नहीं सकते <laughs> यह बहुत बड़ा घाटता है Grihastokel के लिए बहुत Allah on Bhagavanis, kui on Putru, kui on Passakta. Nüüd, kui on otsene Janmannale Bhagavanis, siis on Putru, on Putru, kui on Putru, kui on Putru, kui on Putru, kui on Putru, kui on Putru, ज्ञान कराना है सब करते रहना चाहिए जीवन में भगवान के साथ प्रीति का संबंध हो जाता है और जब बड़े हो इस भावना से तो उनका किसी से विवाह देना ऐसा Buhut prasidh mandir eh Radha Ballaab jee ka mandir. Usme eh pahal eeg mataji tii. Vee isi bhaav se bhaagvain kui pahasnay <coughs> To bhaav to kusbhi ashthaapit kiya jasaakta hai, tohima ohi nate annek maanii ja juba bhaav hai. Bhaagvain ke humar, sab sabandh hai. Aga unko svaami maan hai, aur apne ko daas hai, unko apne prieetam pati maan saksakta aapne ko patni maan sakti hain, prayasi maan sakti hain, aga põpuna põtr maan sakti hain, mitra maan sakti hain, sara sabandha hai. Ghoswami tohi mohi nate aneek maanii jubhavai, hei pravoh, hama rõsad aapka sabandha apku aapko joh acha lage, vohi aap maanii hain ko, pär jaise taise Aga में जीव के तरफ से चुना होता है कि भगवान को क्या मानेगा मित्र मानेगा कि अपना स्वामी मानेगा mis पति मानेगा या पुत्र मानेगा जीव के तरफ से on see, mis on see, mis on see, mis on see, mis on see, mis on see, mis on see, mis on see, mis on see, है on see, mis on see, mis on see, mis on see, mis on aapka main hona chahta jom te tulsi kripalu charan sharan paave jaise biho main aapka banna chahta hu jo bhi aapko acha lagta hai wahi mani hum <laughs> yah bhi ek prarthana ki adbhut kusalta hai to bhagwan sabke to is prakar bhagwan ke sath jab sabandh maan leta hai jeev to bhagwan sulabh ho jate tasyaham sulabh niti nityukt se yogina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 तब भगवान पुत्र किल्प में मिलेंगे ना नहीं शुरू से ही यही सीखे हो कि भगवान देरा कार है निराकार है तो जीवन भनेराकार ही रहेंगे ज भेठ हो ही नहीं जब यही धारणा मन में बांधे हो कि भगवान का कोई रूप नहीं है और भगवान से बात नहीं हो सकती है भेट नहीं हो सकती है तो भगवान नहीं करते भाव ही नहीं है तो क्या करेंगे तो भगवान सामने रहते हैं शिवलिंगरा के रूप में उनको देख करके भी बात समझ में नहीं आती श्री प्रभुपाद जी एक बात करते हैं कुछ लोग देखते हैं ठाकुर जी को मंदिर में तो अपने मित्र से कहते हैं चलो चलो ये पत्थर क्या देखना है। चलो हो गया आते हैं प्रणाम भी नहीं करते खैर आ गए इतना ही काफी हुआ लेकिन आकर कर, चलो चलो पत्थर क्या देखना पर वही लोग शिला प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि कोलकाता में एक कोई स्क्वायर है जहां पर आशुतोष मुखर्जी का स्टैचू है हमने तो देखा नहीं है वहां लेकिन कौन सा स्क्वायर है चौरंगी स्क्वायर है कुछ ऐसा हां तो वहां पर आसुतस मुखरजी का statue है तो उनके जन्म में दिन पर या 15 अगरास्त को या 26 जनवरी को माल ल्यारपण किया जाता है को माला पहना जाती मला पहनाने वाले कौन है बहुत बरिष् ऑफिसर सरकार के बड़े-बड़े हैं बहुत आदर करते हैं। बस साल में एक दो दिन एक दिन पूजा करते हैं उस एक दिन पूजा करते एक दिन के लिए वो आशुतोष मुखर्जी हो जाते हैं और और दिन के लिए रहते हैं एक दिन आते हैं तो भेज देते हैं एक सेवक को स्वीपर को जो का बहुत लोहे का तार का बना हुआ लाता वो जम जाता है तो उसको वो छुड़ाता है रगड़ रगड़ उसका भाव ये नहीं है कि मुखर्जी जी हैं उसका भाव ये है कि पत्थर है और पक्षी हक करके सब गंदा कर दिए हैं वो ये, ये उसका भाव रहता है तो कोई सेवा और असुतोष जी दुख भोगेंगे ऐसा तो कुछ भाव है भाई वो तो, तो पत्थर देख रहा है अच्छा जब वो साफ करता है सवेरे दोपहर के बाद नेता लोग जुटते हैं ऑफिसर लोग वेस्ट बंगाल के सरकार ए वेस्ट बंगाल की जो सरकार है उसमें बड़े-बड़े नेता मिनिस्टर सब जुटते हैं और उस दिन गुणानवाद करते हैं खड़ा होकर के असुतोष मुखर्जी का ों देश के लिए यह किया यह किया वह किया और ले लेकर के मालार पर करते हैं करते उस दिन पूछा जाए कि आसतों उस मुख खर्जी की पूजा कर रहे हैं कि पत्थर की पूजा कर रहे हैं तो क्या बताएंग और अगर पत्थर की कर रहे हैं करने की क्या है पत्थर को क्या माला पहनाना है जब सही में पत्थर हैं। तो on आईडिया को ma हैं कि see लोग भी mida ही ütlesin, रहे हैं हम लोग mida नहीं ütlesin. हैं हम लोग see में भगवान की पूजा करते हैं। भगवान को टाइम से खिलाना पिलाना करना गीत गाना गाना सब करते हैं। हम लोग ऐसे नहीं तो इसको सविकार नहीं करते हा बिना भाव के जो पूजा होते हैं उसको कहते हा यास तो उसमु खदी की पूजा है उनका सम्मान किया जा रहा इस तरह से करता और एक दिन पूजा करके साल भर पक्षी के बीठ करने के लिए स्टाइंड छोड़ देते हैं बस पक्षी आया करते बस सच करते रहते हैं उस समय कोई पूजा नहीं है और एक भी नेता का भाव नहीं होता होगा कि अरे भाई आसुतोष मुखर्जी हमारे देश के लिए इतना काम किए हैं इन पर पक्षी मत बैठने दो एक बार की सत्य बात कह रहा हूं मैं दिल्ली में दफे यात्रा थी और मैं गया था रथ यात्रा में तो एक जगह पर स्वामी श्रद्धानंद यक नाम था सर उनका स्टैच्यू बनाया हुआ था मूर्ति बनाई हुई थी Kui ma lähen, siis ma lähen, siis ma lähen, et ma lähen, et ma कोई पक्षी ma lähen, et ma नहीं है हैं। Mekarid, tilakie. Arjavad tilakreieva, ajavad pakši, bitkie, eh? Seda vajavad ilakirvaga, jame kaari, vaapi, vaapi, vaapi, vaapi, vaapi, vaapi, vaapi, vaapi, vaapi, vaapi, vaapi, vaapi, vaapi, vaapi, vaapi, vaapi, वही लोग जब भगवान के मंदिर में आते हैं तो कहते हैं ये लोग स्टैचू पूज रहे हैं ये लोग मूर्ति पूजा कर तुम नहीं करते हो तुम स्टैचू की पूजा कर रहे हो हम लोग भगवान की पूजा करते हैं एक बार की घटना सुना रहा हूं मैं नैरोबी से आ रहा था बॉम्बे तो बीच में दुबई में ट्रांजिट फ्लाइट था मुझे 8 घंटा वहां रुक जाना पड़ा ये तो अपनी बात नहीं सुनानी चाहिए लेकिन इस सिद्धांत को पोछने वाली बात है इसलिए सुना रहा तो दुबई में 8 घंटा मैं रुका तब भगवान का नाम जपने के अलावा कोई काम ही नहीं था मैं जप कर रहा था तब तक नमाज का समय आया तो नमाज के समय वहां व्यवस्था है कि काम बंद हो जाता है सब और ऑफिसर या सवार पैसेंजर మే ప్రయర్ నమాజ్ పడనే లగతే హై బడే నియమ నిష్ఠ హై తో పడ రహతే వే లగ్ నమాజ్ పడ రహతే తో apna nmaaj padh raha tha hare krishna hare krishna krishna krishna hare hare hare ram hare ram ram ve sab log yogaasan jaisa kar rahe the khada baithna kuch padhna lekin mai to jo baitha तो हमको जब करते देख करके और कुछ मैं खाया नहीं कई घंटे से एक ऑफिसर जो बैठे हुए थे ऑफिस में और मुस्लिम थे उनको बड़ा आश्चर्य हुआ वे हमको बुलाए अपने ऑफिस में एक सेवक भेज करके कहे कि जरा बुला ला उसको मैं जब गया हमारी कोई श्रद्धा नहीं थी कि मैं बात करूं लेकिन अब बुलाए तो मैं गया Baitha aihe, kui you are Hindu? Ma ka, yes. Ma turant utar diya, haa, Hindu. Toh kata, I have heard that Hindus worship a stone. Hamne suna hai ke Hindu log paththar põhjate hain. Ma ka, no, this is not true. Sat vat nahin hai, Hindu paththar nahin põhjate hain tu to suna hai hindu log patthar poojte hain main kaha nahi hindu hu hum log kabhi i am stepping so many stones are scattered all around yahan par itne patthar bikhre hue hai i am stepping on them main to us par pair देख रहे हैं पत्थर बिछा हुआ है और मैं चल रहा हूं पर जूता लगा करके मैं कहां पूजा कर रहा पर व्यक्त करने लगा आप ऐसी बात कर रहे हैं हमने तो सुना है कि हिंदू लोग हैं तो मैं समझाया उनको भगवान के आकार का वर्णन शास्त्रों में किया गया है उनके चार भुजाएं हैं या दो भुजाएं हैं बांसुरी धारण करते हैं शंख धारण करते हैं उन पीतांबर पहनते हैं मोर पंख लगाते हैं सांवले रंग के हैं यह सब भगवान का वर्णन है शास्त्रों में तो कलाकार किसी पत्थर में या लकड़ी में भगवान की उस छवि को निखारता है भगवान के उस रूप को प्रकट करता है तब हिंदू भगवान की पूजा चालू करते हैं और प्राण प्रतिष्ठा वगैरह हुई थी मैं बताया तो वह कहता है तो क्या अल्लाह का रूप भी है आप कहते हो कि शास्त्र में यह रूप है यह रूप है तो क्या भगवान का रूप भी है मैं कहा कि हां रूप है बहुत रूप है भगवान के और शास्त्र में वर्णन किया सब चिन्हमय है स्पिरिचुअल है दिव्य है मैं वर्णन करने लगा तो पुनः फिर नमाज पढ़ने का टाइम तो थोड़े देर के लिए वो रुका और नमाज पहने लगा मैं जपने लगा बात कर रहे है कि भगवान का रूप है या है वह है तो मुझे समय मिल गया मैं कहा आपसे मैं एक प्रश्न कर सकता हूं आप अभी-अभी क्या कर रहे थे अभी क्या कर रहे थे तो कहा मैं नमाज कर रहा अंग्रेजी बोल रहा था कभी हिंदी बोल रहा था मैं नमाज पढ़ रहा था तो मैं पूछ दिया अच्छा आपको विश्वास है कि भगवान आपकी आवाज को सुनता है तो वो कहा कि यदि नहीं सुनेगा तो मैं क्यों बोलूंगा सहज विश्वास है कि अल्लाह सुनता है तुम्हें का सुनता है तुम्हें बहुत शांति से पूछा तो भगवान कैसे सुनते हैं किस चीज से सुनते हैं आपकी आवाज को तो वो झुंझला करके कहा तुम कैसे सुनते हो तो मैं कहा मैं कान से सुनता तो वो बोल दिया कि वो भी तो कान से उसे लगा मेरी बात तो मैंने आदि तुम्हें कहा अच्छा ये बताइए कि भगवान केवल सुनते हैं या कभी बोलते भी हैं मतलब आप तो रोज-रोज उनको सुनाते रहते हैं सुनाते रहते हैं तो इतना तो विश्वास भगवान सुनते हैं तो भगवान में बोलने के भी कोई शक्ति है कि नहीं क्यों नहीं भगवान क्यों नहीं बोलेगा हम लोग बोलते हैं और वो नहीं बोलेगा तुम्हें कहा कैसे बोलेगा तो फिर कहता है तुम कैसे बोल manu se bol raha to mai usse kara aap bhagwan ko muh hai na mai kaha ab to muh hai tabhi to bolte hain to mai bataya ki vah mukh chandrama se bhi adhik sundar kamal se bhi adhik sundar hai sabse sundar bhagwan to fir mai kaha ke hai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 मैं आज समझा खुलकर के स्वीकार किया मैं आज समझा कि हिंदू लोग वास्तव में जो विश्वास रखते हैं वो सही विश्वास और भगवान की पूजा <laughs> यह में विज्ञान है है हम लोग भगवान पूजा करते हैं इसी हुआ क्या पुछता है इमाम <laughs> तुम इमाम हो मैं तो बाद डॉक्टर ने मैं समझ गया मैं कहा यस यस imam. Ima hai, Dharm guru", ye, guru, imam इमाम इमाम का मतलब है धर्म गुरु ये गुरु कुछ उनके शब्द में इमाम शब्द है हम लोगों में गुरु शब्द मुझे समझने में थोड़ी सी देर लगी तुरंत मैं कहा imam. यस आई एम इमाम इसके बाद मैं पूछा टाइम मुझे अपनी फ्लाइट की तुमसे पूछा व्हाट टाइम तो तुम इमाम हो और घड़ी नहीं रखे हो वाच नहीं रखे हो तो टाइम से नमाज कैसे पढ़ते हो अरे हम लोगों का नमाज तो 24 घंटे चलता रहता है उसमें टाइम की क्या जरूरत हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे तुम्हें कहा कि हां मुझे वाच नहीं है तो तुरंत गिफ्ट शॉप में गया और यूएस डॉलर 50 रुपया खर्च करके घड़ी हमको दिया <laughs> वो इतना कन्विंस हो गया था तो इस प्रकार से वास्तव में भगवान में सहज विश्वास आत्मीयता होनी चाहिए यह मूर्ति पूजा साइंस है जो लोग मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं वास्तव में मूर्ख हैं अज्ञ हैं समझते नहीं और जो मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं वो लोग भी मूर्ति रखते हैं फोटो रखते हैं घर में एक बार की बात है घर में गया था तो एक उस घर की मालकिन थी उसका पति भी था भी थी हमारा विरोध की कि आप लोग मूर्ति क्यों पूजते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती ने मूर्ति पूजा नहीं माना है वो कहने लगी और दयानंद सरस्वती का फोटो उसके घर में रखा हुआ था <laughs> तो मैं पूछा कि ये कौन है तो वो कहती है स्वामी दयानंद सरस्वती मैं नहीं, नहीं ये कागज है पेंट है ना ये तो समझ नहीं है ना तब कहती है आप कैसे बात करते हैं मैं इनको प्रणाम करती हूं इनकी पूजा करती हूं Vantata totum तो तुम कागज की पूजा कर ही रही हो ना अगर हम लोग फोटो की पूजा कर भगवान के मूर्ति की तो ये कौन गलती कर रहे हैं आखिर तो तुम कर रही हो उसकी बोली बंद हो लेकिन इसका बदला चुकाना चाहती कुछ देर के बाद हम लोग प्रसाद लेने तो Panjabi Lugai Sani Baltani, prasunaga, prasunaga. <laughs> Sammigi Amara prasunaga, prasunaga, prasunaga. Ta küsib, et Sullah Hadar Bibi Kemurakkaha. Meil on Dimagul, kes küsib, kas ta küsib, kas ta küsib, kas ta küsib, kas ta küsib, kas ta küsib, kas ta küsib, kas ta küsib, kas ta küsib, kas ta तो मैंने तो इग्नोर कर दिया कि जैसे मैं सुना ही नहीं लेकिन वो इंसिस्ट थी उसका निर्बंध था फिर पूछी स्वामी जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए ये किशन 16000 बीबी क्यों रखा है तो मुझे थोड़ा-थोड़ा क्रोध आ गया मैं कहा इसमें तुमको क्या है 16000 रखे चाहे 20000 रखे तुमको कोई प्रॉब्लम है Aab तू chakit हो गई वे <laughs> तुमको क्या दिक्कत है 10 20 के लिए साड़ी भजना अलंकार भजना तुम्हारे घर से जाता है क्या कि तुमको दिक्कत <laughs> तो तू तो कंफ्यूज्ड हो गई तब तक उसका पति आया बहुत मेल का विवाह हुआ था दोनों ऐसे ही थे ब्रह्मा बहुत अच्छी बैठा है <laughs> तो करके कहता है आप कैसी बात करते हैं, क्यों नहीं दिकत है?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 अब मेरा क्रोध बहुत बढ़ गया मैं कहा क्या गलत किया है क्या तुम्हारे बहन को तुम्हारे माई को बेटी को ले गया है क्या 16000 में तो तुमको क्या दिक्कत है 16000 में कोई तुम्हारी बेटी है बहन है तुम्हारी है क्या उसमें तुमको क्या दिक्कत है लोगों ने घरे बस बंद करो बैठो बहुत प्रश्न करने वाला हो गया तो हम कहीं कि 16000 स्त्रियों के साथ भगवान 16000 रूप बना करके रहते थे और उन स्त्रियों में कभी कलह नहीं हुआ सब कंप्लीट व्यवस्था थी भगवान की भागवत झलक पढ़ते हैं समझते हैं जब जाने ही नहीं कुछ भी तो इस पटान करना जान लेना चाहिए किसी बात को ठीक से तब पूछना तो आज भी जब मैं ह्यूस्टन जाता हूं तो स्त्री आती है लेकिन अब कोई प्रश्न नहीं करती और <laughs> उसने क्या कहा था बड़ा खतरनाक स्वामी तो <laughs> उनको कहा गया कि खतरनाक स्वामी नहीं है खतरनाक तुम्हारा प्रश्न था इस तरह से कभी मत पूछना <laughs> तो इस प्रकार भगवान के रूप में चाहिए Sahaj vishuas. Ar bhaagvani ki liela mei doos drishti nahi hoonu. Jogu kus karate hain vahastu mei, loog kehit ke, ke liee karate hain, sikša dene ke liee. Kardam ji, bhaagvani ke isa uudar-bevhaad se behut hii prabhavit hai, ki prabhu bade-bade yogiyon ke sanyiasiyon ke ghar mei nahi aate hain, unhhe darsan nahi deetä hain. Ar hamaare ये भगवान का स्वभाव है क्या कारण है कि पुत्र बने हैं वास्तव में करदम जी चाहते थे भगवान को पुत्र रूप में गृहस्थी उन्होंने इसीलिए स्वीकार किया ब्रह्मा जी के कहने से इनके मन में भावना थी कह नहीं सकते थे तो मन में भाव था कि भगवान हमारा पुत्र बने तो भगवान के प्रति इस तरह से प्यार की जिसे भावना है पत्र बनाने कि यह पति बनाने कि सखा बनाने कि भगवान क्यों नहीं बनेंगे ज जथा ममान प्रद्यन ते तं स्तथाई बभजा में हो गिता में भगवान कहते हैं मुझसे जैसा प्रेम करता है मैं भी उसके साथ ऐसा प्रेम करता है यदि भगवान के लिए कोई एक कदम बढ़ता है तो भगवान उसके लिए सव कदम बढ़ते हैं आगे यह उनका सौ भाव है सभी जीओों के पिता है महा है पुत्र है पति हैं भाई हैं सब हैं koi koi bhagyawan jee is ko pehchan lete hain to bhagwan se prem karte ka hamari galti ko hamari upreksha ko aapke prati jo hui hai aapne kuch bhi nahi kiya aur apne vaade ko pura karne ke liye aap avtar liye hain aur chikitsur bhagwan gyanam gyanam ka arth gyan sadhanam sankhya shastra sankhya shastra karna chahte भक्ताना मानवर्धना आपका स्वभाव है भक्तों को बहुत मान देते हैं जैसे हमको दिए अब तो अनंत काल तक कहा जाएगा कि भगवान करदम जी के पुत्र हैं देवभूति के पुत्र हैं तो इस तरह से भगवान अपने भक्तों को मान देते हैं अथवा सांख्य शास्त्र का प्रवचन करके अपने भक्तों का मान बढ़ाएंगे उनको ज्ञान देंगे सबके लिए बात भक्ताना मानवर्धना ja bhaagvane ka svaabhav aapne bhaktaon ko bõhut maan däetä hain, unka nama ucsa karna chahate hain eek baad prahupadjee se põltsa bhaktaon ki prahupadjee bhaagvane chaitanne maha prahupadjee prachar ke liie avtaar liie harinaam ke prachar ke liie preem dene ke liie bhaarat mei keo raha gaya ameerika mei idhar keo nahi in land mei ameerika mei idhar nahi ae joh bhaktae ke prachar ke liie hi avtaar liie तो इधर क्यों नहीं आए तो प्रभुपाद जी कहते हैं हमको जस देने के लिए इधर नहीं आए कुछ चाहते थे कि इस भक्ति वेदांत का नाम बढ़ है इसीलिए नहीं आए मेरा नाम बढ़ाने के लिए भक्ता नाम मानवर्धन वास्तव में ऐसी बात हो सकती है कि चैतन्य महाप्रभु प्रभुपाद जी को जस देना चाहते और महाभारत युद्ध के बाद कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद महाराज युधिष्ठिर बहुत विलाप कर रहे थे स्वजनों के निधन से और जनता के लिए बार-बार रो रहे थे राज्य नहीं ले रहे थे तो भगवान समझा रहे थे उनको भीतर से समझने नहीं दे रहे थे परमात्मा के रूप में लेकिन बाहर से समझा रहे थे कि लिखा था युद्ध रुकने के लिए बहुत प्रयास किया गया लेकिन रुकने वाला नहीं था इसमें आपका कोई दोष नहीं है यह नहीं है वो नहीं अप्राजा बनी है लेकिन जो गृहस्थिर हाय हाय करते रहते थे इतने स्त्रियों के पति मर गए इन स्त्रियों का पाप इन स्त्रियों का हिसाब मुझ पर लगा हुआ है यह हुआ मैं राजा नहीं बनूंगा राज नहीं लूंगा मैं वन में चला जाऊंगा तो भगवान नंद ने कहे कि अच्छा ठीक है मेरे समझाने से आपका ज्ञान नहीं जा रहा के समझाने से जाएंगे ना उनको हैं ने कि तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं हां उनके पास चलना चाहिए <laughs> भगवान भगवान चाहते थे कि इनका गुरु भीष्म पितामह बने स्वयं गुरु ही थे विश्व गुरु हैं जगत गुरु भगवान हैं लेकिन ले गए युधिष्ठिर महाराज को भीष्म पितामह के पास भीष्म पितामह का यश बढ़ाने के लिए तो उन्होंने उपदेश किया युधिष्ठिर महाराज को जिसे महा का शांति कहते हैं wo sab baatein sunne ke baad maharaj yudhishthir ko shanti mili sukh mila aur raja bane bhishma ko maan diya bhagwan ne is tarah aurjun ko maan diya ki kurukshetra ke yuddh mein itna bada vijeta unko banaya unke sarthi bane ye bhagwan ka swabhav hai apne bhakton ko maan dete hain aur bhagwan ko koi maan kya dega itna bada hai ki utna man koi de bhi nahi payega और भगवान यदि किसी के अधीन बने पुत्र बने सेवक बने दास बने तो भगवान भगवान ही रहते हैं उनके मान में उनके रिस्पेक्ट में कोई कमी नहीं हो सकती उनके स्वरूप में दूसरे लोगों को जब रिस्पेक्ट दिया जाता है तो थोड़ा अपने को समझते हम लंबे चौड़े हो गए हम बड़े हो गए लेकिन भगवान तो भगवान हमेशा रहते हैं एक और गरुण जी उसके पेंदी में बैठे पर्वत के फिर भी गरुण जी गरुण जी हैं और कौआ सुमेरु पर्वत के शिखर पर बैठने से वो कोई श्रेष्ठ नहीं हो जाएगा है ना <laughs> गरुण जी नीचे भी बैठे तो गरुण जी ही रहेंगे इसी प्रकार भग्वान, भग्वान है हाथ প্রসার दिए बलि के सामने भीख लेने के लिए तो क्या कोई उनकी निंदा करता है बाप रे बाप लक्ष्मीपति हो करके असुर से भीख मांगने गया विष्णु का दिमाग खराब हो गया और वो भी झूठ बोल रहा है छोटा-छोटा पैर दिखा करके और त्रिविक्रम बन करके छल लिया नाप लिया उस राजा का धन कोई कहता है कि भगवान ने कपट किया ऐसा नहीं करना चाहिए बल्कि उसी लीला को और गाते हैं कि भगवान ने दो ही स्टेप में त्रिभुवन नाप लिया तीसरे के लिए जगह नहीं मिला और बलि महाराज को डांट भी रहे झूठा कह के तुम्हारे पास इतना जमीन नहीं था तो देने का वादा क्यों किया दाता को रहा <laughs> और ही नहीं बांध दिया दिया और Tõi bhaegvani isu tari sa kapaht kõr rõhain. Kapaht se boli, kapaht se dhvann lelui, vali maharaj ka. Ur jaa ka ke bhiqhmangaa, brabhan badaan kõrke, giddaa rõhain. Unke banski prasunsa kar rõhain, hirne kasppu ki prasunsa, hirne aakski prasunsa. Jiasse bhiqhmangane loog karte rõhain. Bhiqhmangane ki ahi riti hai, dhata ki prasunsa karni chaheja. Tõi bhaegvani भृगु जी एक बार परीक्षा लेने गए तो भगवान के बक्शस्थल में पैर से प्रहार के लात मार दिए उससे भृगु का क्या बढ़ गया और भगवान का क्या घट गया Bhagwanki एक ब्राह्मण जाकर के लात मारा वास्तव में वो शुद्ध भाव से मारे थे भगवान की महिमा को ख्यापित करने के लिए लेकिन फिर भी लात मारा तो क्या भगवान की, हो गए कहा विष्णु को घटी गयो जो भृगु मारी लात अगर भृगु ने भगवान के पक्ष स्थल में लात मारा तो भगवान का क्या घटा उसे और जस बढ़ा भगवान का भगवान ब्राह्मण देव है कितना आदर करते हैं ब्राह्मण का चरण सहलाने लगे क्षमा मांगने लगे कि मुझे आपके आने का पता नहीं था नहीं तुम्हारी रिसेप्शन किया होता आपका बहुत गलती हो गई आपके कोमल चरण में चोट लग गई होगी मेरा छाती बहुत कठोर है क्षमा कीजिए ब्राह्मण देवता इस तरह से भगवान बोले तो भगवान का जस सब जगह छाया हुआ कोई हिमता नहीं अर्जुन का ड्राइवर बन गए भगवान रथ तो उससे कोई हीन थोड़े होगा और पता चलता है जब समय आता है कि कौन है कौन क्या है रोने लगे और जुन, तो उसी की लिए गुरु करके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 कردم जी भगवान के स्वभाव पर मुग्ध हुए कि हमने इतनी उपेक्षा किया फिर भी भगवान पुत्र बने यदि रात दिन पूजा में रहते तो पुत्र बनते तो कोई बात नहीं तो रात दिन विषय भोग में मेरु पर्वत के घाटियों में घूमना या खाना पीना गीत सुनना और फिर भी भगवान पुत्र बन गए यही है भगवान का सहज स्वभाव कृपा करना जीवों पर और विशेष करके भक्तों पर तान्यमतेभि रूपाणि रूपाणि भगवन् तव जानि जानी, जानी च रोचन्ते स्वजना नाम रूपिणः करदम जी कहते हैं प्रभु वास्तव में आप अरूपी हैं अरूपी का अर्थ होता है जिनका प्राकृत रूप नहीं है हम लोगों का जो शरीर है यह प्रकृति के गुणों से बना हुआ है सत्व गुण रजोगुण और तमोगुण से और ये तीनों गुण स्थूल बन गए हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश इसको पंच तत्व कहते हैं पांच महाभूत हैं भूत, है। भूत का अर्थ होता है उपस्थित वस्तु और महा का अर्थ होता है बहुत बड़ा स्टॉक ये पांच चीजें बहुत बड़ी मात्रा में बनाई गई हैं ये पृथ्वी विशाल है पानी विशाल है अग्नि वायु आकाश सब विशाल इसलिए इसको महाभूत कहा जाता है महाभूत मतलब द ग्रेट स्टॉक बहुत बड़ा और इसी में से थोड़ा-थोड़ा लेकर के ब्रह्मा जी ने हमारा शरीर बनाया शरीर इसको पंच भौतिक शरीर कहते हैं लेकिन भगवान का जो स्वरूप है वो पंच भौतिक नहीं है प्रकृति की एक भी चीज उसमें नहीं लगी हुई है वो केवल नक्षसिक तक आत्मा है छिन्नमय है दिव्य है इसीलिए भगवान को अरूपी कहा जाता है और कभी-कभी निराकार भी कहा जाता है उसका यही कारण है क्योंकि आकार का मतलब ही है प्राकृत आकार तो भगवान का जो आकार है जो श्रीविग्रह है उनका स्वरूप दिव्य है छिन्नमय है और भगवान अपने को कई रूप में प्रकट किए रहते हैं जगपत एक साथ जैसे नरसिंहदेव बाराहदेव श्री राम नारायण ये अनेक रूपों में भगवान अपने को प्रकट किए रहते हैं तो करदम जी कहते हैं कि तान्यवते भैरूपाणि रूपाणि भगवान स्तोय हे भगवान आपके जो चतुर्भुज आदि रूप हैं वास्तव में वही अभिरूप है अभिरूप का अर्थ है वही योग्य है आपका जो चतुर्भुज आदि रूप है वही आपका उचित रूप है लेकिन इसके साथ ही जब आप अपने को मनुष्य रूप में प्रकट करते हैं मनुष्य का रूप धारण करते हैं तो वह भी आपके स्वजनों को अपने आपके भक्तों को भी बहुत प्रिय लगता है जो मनुष्य लीला करते हैं तो बहुत रुचंत है भक्तों को भी बहुत प्रिय लगता है और आपको भी वह बहुत अच्छा लगता है भगवान वैकुंठ में रहते हैं तो चार भुजा से विविध आयुध धारण करके रहते हैं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 जबरहदेव के रूप में भगवान प्रकट हुए ब्रह्मा जी की नाक से तो सारे ऋषि आ करके जय जयकार करने लगे और उस समय भगवान समुद्र में स्नान के खुद बराहदेव वहां से आ करके जब अपने शरीर को वे झाड़े झाड़े तो उनके केश से जल की बूंदें बहुत दूर तक गईं जहां-जहां गई ऋषियों के लोक में ब्रह्मा जी के लोक में तो ये लोग अपने लोक को और अपने को धन्य मानने लगे कि भगवान का किस विग्रह का जल हम पर लगा है भगवान सुवर के आकार में है वो किसी भी आकार में हम भगवान भगवान है परम पावन है परम पवित्र है दिव्य है तो इसी तरह से भगवान नदी मनुष्य के रूप में हैं तो भी वो दिव्य है स्वरूप भगवान का वास्तव में भगवान का जो जो ओरिजिनल आकार है वो है द्विभुज बैणुकर मोर पंख पहने हुए भगवान का यही शाश्वत असली रूप यही है मनुष्य ऐसा नहीं कहते मनुष्य के आकार में भगवान है ये कहना चाहिए कि भगवान के आकार में मनुष्य है ऐसा कहना ठीक होगा यही भगवान का स्वरूप बांसुरी बजाते हुए वृंदावन में पीतांबर पहने हुए मोर पंख लगाए हुए यही भगवान का असली स्वरूप और और स्वरूप नकली नहीं है लेकिन मूल स्वरूप यही है जिनको स्वयं भगवान कहते हैं तो और भी समय में जब भगवान अपने को मनुष्य के रूप में प्रकट करते हैं जैसे ऋषभ देव के रूप में या भगवान कपिल देव के रूप में प्रशु महाराज के रूप में तो वो भी भक्तों को बहुत प्रिय लगता है आपको भी वो पसंद पड़ता है अब खास करके भगवान कपिल देव के विषय में कह रहे हैं कि जितने भी तत्व को जानने की इच्छा रखने वाले हैं बड़े-बड़े ज्ञानी जन वैष्णव जन वे आपके चरण रखने की चौकी में नमस्कार करते हैं मतलब आपकी शरण लेते हैं सदा आपके चरण पीठ की वंदना किया करते हैं अर्थात आपको गुरु मान करके आपकी शरण में होकर के तत्वों को सत्य को भक्ति को जानना चाहते हैं और आप ऐश्वर्य वैराग्य जश अवोध वीरज और श्री से युक्त है भगवान में पूर्ण सौंदर्य है भगवान में पूर्ण बल है अशेष बल और धन यश ज्ञान ये सब भगवान में अनंत अनंत रूप में है और भगवान के अलावा और लोगों में भी है जस है ज्ञान है बल है श्री है संपत्ति है लेकिन बहुत अल्प मात्रा में है बहुत अल्प मात्रा में यदि भगवान इन सब के अनंत समुद्र के समान है यानी भगवान का धन भगवान की बुद्धि भगवान का सौंदर्य भगवान का बल जस जो भी है अनंत समुद्र की तरह है और दूसरे देवताओं में और जीवों में बिल्कुल थोड़ा सा नाम मात्र का Namaatrkia seekar ke beraibar või nahi ei, üs samudrki tulna mei. Bharuvan anant, aesuarja ke adhipati. In sabse aesuarjaon se purtam, purtam se purnam aham, prapadde. Aisei prahu ki, ma ei saran lene raha, ma ei aapki saran mei. E karadam ji prarathina kar raha. Karadam ji ki prarathina ke baad, jäise dhutina slok mei hain, karunga. Eek bõhut prasidha slokha, jis mei bhaagvane ke kai guņok par prakast ڈala ja raha Param pradhanam pursam mahantam Kalam kabhim trivritam lokapalam Atmanu bhutyanu gata prapancham Svachand saktim kapilam prapadde Isa slok mei bhaagvane स्वरूप के विषय में और फिर प्रकृति के कंट्रोलर के विषय में वर्णन किया गया है इस प्राकृत जगत के भगवान इंचार्ज हैं इस प्रपंच को उन्होंने उत्पन्न किया है इसको पालते हैं और इसके साथ बैकुंठ में वे नित्य विहार करते हैं दो प्रकार के लीलाओं का वर्णन किया गया है इस विश्व से भगवान अलग नहीं हैं अर्थात ऐसा नहीं कि भगवान इस दुनिया को रच करके और बस बांसुरी बजाते हैं वृंदावन में रहते हैं और यहां कुछ लेना देना नहीं रचे हैं तो वही जिला रहे हैं खिला रहे हैं संयम में रखते हैं सारे नियम और सब जगह व्याप्त हैं इसके साथ ही साथ यह की व्यवस्था देखते हुए भी अपने में उल्लिलाओं को कोई देखे तो ऐसा सोचेगा कि भगवान को इस प्राकृतिक जगत से कोई मतलब नहीं परंतु यहां की व्यवस्था पर विचार करें तो देखेगा कि कण-कण में भगवान व्याप्त है परमात्मा के रूप में सभी के भीतर है पंच महाभूतों के रूप उनकी शक्ति परिणत हुई है जीव उनकी तटस्थ शक्ति है कुछ भी भगवान से अलग नहीं है व्यवस्थापक है भगवान इस Prakrit jagad ki joh anand Batahua, bramhande mei bata iski bhi vivaasthad dekhte hain safalta purvak aur udhar apne niti parikadon ke saad lila abhi kaartate hain nityanu gata prapancham iski vyaakkhya mei sabere kus karo ga bõhut dhannebaad hai ki aap loog itni santhi se